श्री राम कृष्ण भक्त मालिका गौरी माँ अठारह सौ में शिकागो से लिखित अपने एक पत्र में स्वामी विवेकानंद पूछते हैं गौरी माँ कहाँ है हजारों गौर माताओं की आवश्यकता है जिनमें उन्हें के समान नोबल स्टीरिंग स्पिरिट महान एवं तेजोमय भाव हो गौरी माँ का यह अति उत्तम परिचय है वे विभिन्न समय में विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में परिचित थे ठाकुर एवं माता जी के लिए वे गौरीदासी थी स्वामी जी की पत्रावली में हम गौर मां नाम की का उल्लेख पाते हैं जो इसी का रूपांतर है मध्यम आयु में उनका यही नाम भक्तों के बीच प्रचलित था सन्यास लेने के बाद उनका नाम गौरीपुरी हुआ था इसीलिए लोगों के बीच में बाद में गौरी मां के नाम से ही सुपरिचित हुई अपने भक्तों के लिए वे माता जी थी फिर पित्रालय में उनका नाम मणाली या रुद्राणी था मृणाली का जन्म भवानीपुर में अपने मामा के घर हुआ था उनके पिता पार्वती चरण हावड़ा के शिवपुर विभाग में निवास करते थे वे प्रतिदिन पूजा अर्चना करके वहां से खिदेरपुर के एक व्यापारी कार्यालय में काम करने जाते थे निष्ठावान पार्वती चरण के मस्तक पर चंदन लगा देख दफ्तर के साहब हंसी उड़ाते फिर भी वे अपने धर्म का चिन्ह नहीं छोड़ते थे पार्वती चरण की पत्नी गिरिबाला अपने पिता के संपत्ति की उत्तराधिकारी हुई थी और उसकी देखभाल के लिए वे प्रायः मायके में ही रहा करती थी पार्वती चरण के भी सप्ताह में दो एक दिन ससुराल में ही बीतते थे मृाली इस दंपति की चौथी संतान और दूसरी कन्या थी उनकी माता गिरिबाला ने बंगला तथा संस्कृत साहित्य का विशेष ज्ञान प्राप्त कर लिया था तथा अनेक स्तोत्र एवं धार्मिक गीत रचकर उन्हें नामसार तथा वैराग्य संगीत माला नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित किया था उनके मधुर कंठ से उनके स्वरचित भजन सुनकर धर्म के मन में भक्ति भाव का संचार होता था इसके अतिरिक्त वे एक आध्यात्मिक अनुभूति संपन्न साधिका भी थी फिर सांपत्तिक कार्यों में भी उन्हें विशेष क्षमता तथा दक्षता प्राप्त थी शांत स्वभाव के पार्वती चरण कभी कभी अपनी सहजर्मी से कहते इतना झंझट करने की क्या जरूरत हमें कोई अभाव तो है नहीं यह सब झमेला छोड़कर चलो काशी चलकर जीवन के बचे खुले दिन शांति से बिताए परंतु यह सुनते ही काली भक्त साधिका गिरीवाला सगर्व कह उठती अन्याय अत्याचार में चुपचाप चाप क्यों सहलू मां असुर नासनी मेरी सहायिका है देख लेना कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा पिता एवं माता के इन धर्म भाव जनित कुसुमवत, कोमल तथा सुदृढ़ स्वभावों को मिश्रण ने के चरित्र को बड़ा ही मनोहारी बना दिया था। जगदम्बा देखा कि महामाया लावण्य से युक्त एक ज्योतिर्मय देव कन्या को उनके हाथों में सौंप रही है इसके बाद ही मृणाली का जन्म हुआ उनके जन्म का वर्ष निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है तथापि संभवतः अठारह ईस्वी में उनका जन्म हुआ था मास तिथि आदि का पता नहीं है एक बार जब भक्तों ने उनका जन्मदिन मनाने का आग्रह किया तो उन्होंने कहा था यदि तुम लोग मेरा जन्मोत्सव मनाने पर ही तुले हो तो नित्यानंद प्रभु की जयंती पर ही मनाना किंतु संभवतः यह कथन उनकी जन्म तिथि का परिचायक न होकर उनकी निर्भमानता का ही द्योतक है बाल बाल्यकाल से हिमराली के जीवन में धर्म तथा वैराग्य का आभास मिला करता था। बालिका में देव पूजन में आदि व्यस्त रहती थी। रोते समय देवता का नाम सुनते ही वह चुप हो जाती भिखारी को कुछ दिए बिना वह नहीं मानती थी पहनने ओढ़ने की ओर उसका मन नहीं था तथा वह कभी कुछ मांगती भी नहीं थी एक दिन बड़े भाई के साथ नाव से कहीं जाते समय उसके मन में आया गहने तो बेकार हैं। इन सबके बिना क्या मुझे कष्ट होगा? इसके साथ ही उसने अपना सोने का कंगन निकाला और कर देखा कि उसमें कोई स्वाद है या नहीं। फिर दूसरों की नजर बचाकर उसे जल में फेंक दिया मोहल्ले के चंडी मामा ज्योतिष शास्त्र में पारंगत थे उन्होंने बालिका का, का हाथ देखकर कहा था यह लड़की योगिनी बनेगी माली चंडी मामा से उनके तीर्थ भ्रमण के किस्से तन्मय होकर सुना करती थी तथा वैसे ही पार्श्व भूमिका में अपने भावी जीवन की कल्पना करती रहती थी शीघ्री के भावी जीवन का एक प्रत्यक्ष पूर्वाभास भी मिला बालिका मात्र दस वर्ष की थी उस समय एक दिन प्रातःकाल वह खेल में लगी अन्य सम्वयस्क बालिकाओं के साथ न मिलकर विशाल प्रांगण के एक किनारे चुपचाप बैठी हुई थी उसी समय सहयोग एक अजान बाहू उदास चित्त ब्राह्मण वहां आए और उससे पूछा अभी खेल रहे हैं और तुम हो कि सभी खेल रहे हैं और तुम हो कि चुपचाप अकेली बैठी हो बालका ने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करते हुए उत्तर दिया ये सब खेल मुझे अच्छे नहीं लगते ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया तुझे कृष्ण के प्रति भक्ति हो बालका ने उनका पता पूछ लिया इसके कुछ दिन बाद जब वह अपने बड़े भाई अविनाश चंद्र के साथ वाराणनगर में अपनी मौसी बगला देवी के घर गई तो उस ब्राह्मण की तलाश करती रही शीघ्र ही उसे दक्षिणेश्वर के निकटवर्ती घोला में एक कदली वन में वे ब्राह्मण ध्यानमग्न दिखाई पड़े ध्यान भंग होने पर साधक ने उसे कहा तू आई है फिर उन्होंने एक ब्राह्मण परिवार में उसके ठहरने की व्यवस्था कर दी तथा अगले दिन उसके गंगा स्नान करके पुनः आने पर उसे दीक्षा प्रदान की उस दिन पूर्णिमा थी इधर बालिका को घर में न पाकर घर के लोग परेशान हो गए काफी ढूर तलाश के बाद अविनाश चंद्र जब निमते घोला के साधक के पास पहुंचे उन्होंने उन्हें सांवना देते हुए कहा देखो बेटा वह आखिर बच्ची ठहरी उसे तुम लोग ढांटना फटकारना मत पीली चिड़िया को पकड़ रखना बड़ा ही कठिन है साधक के संकेत पर बालिका घर लौट आई राली बचपन से ही काली भक्त थी वह प्रतिदिन देवी की पूजा अर्चना करती थी तथा नींद से उठते ही देवी का नामोच्चारण किया करती थी इधर चंडी मामा से गौरांग देव का अलौकिक जीवन वृत्तांत सुनकर वह उनके प्रति भी काफी आकृष्ट हुई वैष्णो भाव में भावित होकर मृाली एक दिन मिट्टी के सालक की पूजा करने लगी ऐसे प्रतीक की पूजा नहीं करनी चाहिए जब सुनकर भी वह नहीं मानी। के के के साधक से लेने थोड़े दिन बाद, एक वासनी ने मिडाली घर आतिथ्य ग्रहण किया और धीरे धीरे इस बालिका के साथ उनकी बहुत घनिष्ठता हो गई व्रज की ये महिला दामू दामोदर या राधा दामोदर नाम की एक नारायण शिला का साक्षात देवता बुद्धि से पूजन किया करती थी तथा उनके साथ अनुरूप आचरण भी करती थी शिला मृणाली के हाथों में हुए कहा, यह शीला मेरे शिला और परलोक का सर्वस्व है यह बड़े जागृत देवता है तुम्हारे प्रेम पर यह मुग्ध है तब से उस ब्रज नारी के समान ही मृणाली भी दामोदर की पूजा करने लगी और उसने दृढ़ संकल्प किया कि अपना मन तथा जीवन इसी देवता को अर्पित करके धन्य हो जाएगी। उन्हें किसी अन्य का वरण नहीं करेगी। इन्हें दिनों 1868 कुमारी फ्रांसिस मेरिया मिलमैन की व्यवस्था में उच्च वर्ण की हिंदू बालिकाओं के लिए भवानीपुर में एक विद्यालय की स्थापना हुई मनाली वहां पढ़ने लगी तथा शिख ही सभी विषयों में उत्तम छात्रा सिद्ध होने के फलस्वरूप उसे पुरस्कार के रूप में एक सोने की डिबिया प्रदान की गई परंतु धर्म के बारे में विद्यालय के प्रबंधकों की अनुदारता के कारण अन्य अनेक बालिकाओं के साथ उसने वह विद्यालय छोड़ दिया और एक अन्य नव प्रतिष्ठित हिंदू विद्यालय में प्रवेश ले लिया बाद में मिशनरी लोगों का विराद तो शांत हो गया परंतु मिडाली का विद्यालय जाना बंद हो गया क्योंकि बालिकाओं की शिक्षा के प्रश्न पर हिंदू समाज तब भी बड़ा ही अनुदार था फिर भी इसी बीच मी ने देवी महात्मा गीता अनेक देव देवताओं के स्तोत्र तथा रामायण महाभारत एवं मुग्धबोध व्याकरण आदि के अनेक अंश कंठस्थ कर लिए थे बालिका की आयु बढ़ती जा रही थी तथा विवाह के योग्य वर्ग की खोज होने लगी परंतु बालिका का प्रण अटल था मैं ऐसे ही वर्ष विवाह करूंगी जिसकी मृत्यु ना हो लड़की को देखने आए हुए वर पक्ष के लोगों ने उसके रूप तो की तो प्रशंसा की परंतु उसकी अद्भुत बातें सुनकर वे उसे के रूप में स्वीकारने को राजी नहीं हुए अंत में यह निश्चित हुआ कि मिड़ाली को उसी के पानीहाटी निवासी बहनोवी भोला मुखोपाध्याय को अर्पित किया जाएगा तेरह वर्ष की मिडाली ने तुरंत रुद्राणी का रूप धारण किया और विवाह की रात्रि को आत्मरक्षार्थ एक कमरे में जाकर अंदर से दरवाजे बंद कर लिए किसी प्रकार के अनुन विनय वह नहीं मानी यह मानो युद्ध की चुनौती थी इतना होने पर भी अंत में अपनी पराजय अवश्य जानकर उसने अपनी मां की सहायता से एक मौसी के घर आश्रय लिया तथापि संबंधियों ने ऐसी घोषणा कर दी कि कन्या का विवाह बहनोई के साथ हो चुका है